श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद चालीस पंद्रह जून अट्ठारह सौ तिरासी तिब्र वैराग्य पाप पुण्य संसार व्याधि की महौषधि सन्यास एक भक्त महाराज फिर क्या उपाय है श्री राम कृष्ण उपाय है यदि तीब्र वैराग्य हो तो हो सकता है जिसे मिथ्या समझते हो उसे हट हठपूर्वक उसी समय त्याग दो जिस समय मैं बहुत बीमार था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 व्यास का विश्वास श्री रामकृष्ण साधना की बड़ी आवश्यकता है फिर क्यों नहीं होगा यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता चाहिए गुरु के वचनों पर विश्वास व्यासदेव यमुना के उस पार जाएंगे इतने में वहाँ गोपियाँ आईं वे भी पार जाएंगी पर नाव नहीं मिलती गोपियों ने कहा महाराज अब क्या किया जाए व्यासदेव ने कहा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 तब राजा नेपाल की से नीचे उतर कर कहा आप कौन हैं जड़ भरत ने कहा नेति नेति मैं शुद्ध आत्मा हूँ उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं ज्ञान योग और भक्ति योग सोहम मैं शुद्ध आत्मा हूँ यह ज्ञानियों का मत है भक्त कहते हैं यह सब भगवान का ऐश्वर्य है धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है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 दूसरा कुछ नहीं होता चने के मैली जगह में गिरने पर भी चने का ही पेड़ होता है शक्ति का तारतम्य विद्यासागर ईश्वर ने किसी को अधिक दी शक्ति दी है किसी को कम कहीं पर एक दिया जल रहा है कहीं पर एक मशाल विद्यासागर की बात से जान लिया कि उनकी बुद्धि की पहुँच कितनी दूर है जब मैंने शक्ति विशेष की बात कही तब विद्यासागर ने कहा महाराज तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम मैंने भी कहा फिर क्या शक्ति की कमी बेसी हुए बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों है तुम्हारी विद्या तुम्हारी दया यही सब सुनकर तो हम लोग आए हैं तुम्हारे कोई दो सिंह तो निकले नहीं हैं सागर की इतनी विद्या और इतना नाम होते हुए भी उन्होंने ऐसी कच्ची बात कह दी बात यह है कि जाल में पहले पहल बड़ी मछलियाँ पड़ती है रोहू कातल आदि उसके बाद मछुआ पैर से कीचड़ को घोट देता है तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियाँ निकल आती हैं और तुरंत फंस जाती हैं ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में भीतर से छोटी छोटी मछलियाँ कच्ची बातें निकल पड़ती हैं केवल पंडित होने से क्या होगा